देवी भागवत ग्यारहवा स्कंद कामना सिद्धि और उपद्रव शांति के लिए गायत्री के विविध प्रयोग जल में खड़े होकर गायत्री मंत्र को पढ़ते हुए नित्य अंजलि से अपने ऊपर अभिषेक करे ऐसा करने से पुरुष बुद्धि आरोग्यता उत्तम आयु और स्वास्थ्य प्राप्त करता है यदि ब्राह्मण दूसरे के निमित्त से करे तो उस अन्य पुरुष को भी तुष्टि प्राप्त होती है आयु की कामना करने वाला द्विज किसी पवित्र स्थान में बैठकर उत्तम विधि के साथ महीने भर प्रतिदिन एक एक हजार गायत्री का जप करे इससे उत्तम आयु की प्राप्ति होती है यदि आयु और आरोग्य दोनों की कामना हो तो द्विज को चाहिए कि दो मास तक एक एक हजार मंत्र का नियम से जप करे आयु आरोग्यता और लक्ष्मी चाहने वाले को तीन महीने तक जप करना चाहिए आयु लक्ष्मी पुत्र स्त्री और यश की कामना वाला द्विज चार मास तक जप करे पुत्र स्त्री आयु आरोग्य लक्ष्मी और विद्या इनकी कामना करने वाले को पाँच महीने तक एक हजार के नियम से जप करने का विधान है यो जितने जितने मनोरथ अधिक हो उसी के क्रम से महीने की संख्या भी बढ़ानी चाहिए एक पैर पर खड़े हो बिना किसी अवलंब के बाहों को ऊपर उठाए हुए तीन सौ मंत्रों का प्रतिदिन महीने भर जप करने से द्विज को संपूर्ण कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं इस प्रकार ग्यारह सौ मंत्रों का महीने भर जप करने से द्विज की कोई भी अभिलाषा अधूरी नहीं रह सकती यदि प्राण और अपान वायु को रोककर कर तीन सौ गायत्री मंत्रों का एक महीना जप करे तो वह जिसकी इच्छा करे वह उसे प्राप्त हो जाए योग ग्यारह मंत्रों का जप करने पर पुरुष सर्वस्व जाते हैं कौशिक जी का कथन है एक पैर पर खड़े हो जाहें ऊपर बाहें ऊपर उठाकर कर श्वास रोकते हुए सौ मंत्रों के क्रम से एक महीना जब करे तो उसकी यथेष्ट कामनाएं पूरी हो जाती हैं इस प्रकार तेरह सौ मंत्रों का प्रतिदिन महीने भर जब करने से अखिल मनोरथ प्राप्त हो जाते हैं जल में डूबकर कर सौ मंत्रों के नियम से एक मास जब करे तो पुरुष अपना अभीष्ट प्राप्त कर लेता है जो तेरह सौ मंत्रों का महीने भर जब करने से से की सारी कामनाएं पूरी हो हो जाती है। यदि एक एक पैर बिना किसी सहारे ऊपर उठाकर खड़े वर्ष तक जब करे, रात में केवल हविष्यान खाए वह पुरुष ऋषि हो जाता है यूँ यदि दो वर्ष करे तो उसकी वाणी अमोक हो जाती है अर्थात वह जो कहता है सो होकर रहता है इस नियम से तीन वर्षो तक जप करने पर मानव त्रिकाली हो जाता है यदि चार वर्षों तक करे तो स्वयं भगवान सूर्य उसके सामने आकर दर्शन देते हैं पाँच वर्षों तक जब करने से अणिमादी सिद्धियों की प्राप्ति होती है इस प्रकार यदि छह वर्षों तक जब करे तो पुरुषों में इच्छानुसार रूप धारण करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है सात वर्षों तक जब करने से देवत्व नौ वर्षों तक मनुष्य मनुष्य मनुत्व और 10 वर्षों तक करने से इंद्रपद प्राप्त हो सकता है 11 वर्षों तक जब करने से पुरुष प्रजापति तथा 12 वर्षों के जब स्वरूप उसमें ब्रह्मा की योग्यता प्राप्त हो जाती है इसी प्रकार की तपस्या करके नारद प्रभृति ऋषियों ने संपूर्ण लोकों पर विजय प्राप्त की है कुछ लोग केवल शाक के आहार पर रहते थे बहुत से ऐसे थे जिनका आहार केवल फल मूल और दूध था कुछ ऋषि घृत पान करते कुछ सोम रथ लेते और कुछ चरु भक्षण करते थे कुछ लोग पक्ष भर में केवल एक बार भोजन करते और कितने प्रतिदिन भिक्षा मांग कर खाते बहुत से ऋषि हविष्यान भोजी थे इस प्रकार रहकर उन ऋषियों ने कठिन तप किया है